श्री तंदी प्रोक्त सहस्र नाम, ओम इस्त्रह इस्थान हु प्रभुर भानफू प्रवदो व्रधो वरहु सर्वात्मा सर्व विख्य सर्वह सर्व करुभव Leonardo यटी दंडी से खंडी चा सर्वगह सर्वभावन, हरिष्च अहल नास्य शर्वभूतहर अतह प्रवृत्तिश्चा निवृत्तिश्चा सांतात्मा सासतोद्रवा सम्सानवासी भगवाना खचरोगोचरोर्दना अविद्वाद्धो महाकर्मा तपस्यिभूतधारणा उन्मत्वेशा प्रचन्ना सर्वलोकह प्रजापति ही महारूपो महाकाया सर्वरूपो महायेशा महात्मा सर्वभूतश्चा विरुपो बामनो नराह लोकपाल और प्रसादो भयदो विरू पवित्रस्य महाशेषे इस्तुरम नियतोत्रय स्वयं भू सर्वकर्माचा आदराध निधि सहस्राक्षो विसालाक्ष सोमो नक्षत्र साधक चंद्रः सूर्यः शनि केतुः ग्रहो ग्रहार्थ मतमतः राजा राज्यो दयो करता मृगवाण अर्पणो घनः महातपा दीर्घतपा अद्रशंतो धनशाक सम्मत्सरा क्रतो मंत्र प्राणायामः परंतपः योगी योगो महाबीजो महारेता महाबल सुवर्ण रेता, महा रेता सर्वज्ञ सुबीजो वृक्षवाहन दश बाहु स्तनिशो नील कंठा उमापति विश्वरूपः स्वयं श्रेष्ठः वल वलाग्रणि गणकर्ता गणपति दिगादवासा काम में येचा मंत्र विद परमो मंत्र सर्व भाव करो हर कमंडलु धरो धनमी बाण हस्ता कपलावान सरी सधनवी खड्गीच चा, पट्टसि चायधि महान अजस्य मृग रूपस्य तेजस तेज करो विधि उष्णीशीचा सुखवक्त्रस्य उदग्रो विनष्ट तथा दीर्घस्य हरकेसस्य Sutirtha Krishna eva cha, srangal arupa sarvartho, munraha sarvshubhankara, singh saradu arupasha, gandkari kapardhyati, urdhareturdhari lingi, cha urdhastai navastalaha, trajati tirvaasasha, rudraha sainapatir bhuvu, ahur cha, tigmanyum chvarchasa, gajahatya ha kalo. लोकधाता गुणा करह सिंग साडूल रूपाणा आर्द चर्मा मरंद अंधर काल योगी महा नादह सर्व निशाचरह प्रीतचारी सर्वदर्शी प्रीत चारी सर्व दर्शी महिस्वरा बहु भूतो बहु दनह सर्व सारो म्रतिश्वरा नत्नित्य नत्व नतन सर्व साधक सर्� महा पासो नित्यो गिर चरो मतह सहस्रहस्तो विजयो व्यवसायो अनन्यतः अमरशणो अमरणात्मा यज्ञहा कामनासनह दच्छहा परिचारीच प्रहसो मध्यमस्तथा तेजो पहारी बलवाना विदतो व्याद्धतो बहु गंभीर घोषो योगात्मा यज्ञहा कामनासनह गंभीरोसो गंभीरो गंभीरा बलवाहना नेक्रोधरुको नेक्रोधो विश्व कर्माच विश्वभुका तीक्ष्णो पायस अहरसच्चा सहाया कर्म कालविता विष्णु समुद्रो बढ़वामुखा होतासना सहायाश्य प्रसाद तात्मा होतासना उग्र महातेजा जयो विद्या जोतिस सिद्धि संधीर विग्रह एवचा, खडगी संखी जटी ज्वाली, खचरो दुचरो वली, बैनवी पणवी कालह, काल कंथा कंडंकाह, नचत्र विग्रहो भावो, दिवावा सर्वतो मुखा, विमोचनस्तु सर्णो, हिरन्य कवचो द्भवह, मेखला क्रत रूप भीणी चा पडविन तालिम नालीम कट कस्तथा सर्व तूर निनादी सर्व परिक्रह व्याल रूपी विलावासी गुहावासी तरंग विता ब्रक्षा सिली माल कर्माचा सर्व वंध विमोचना वंध नस्तु सुरेंद्राणाम युधी सत्रु � तुल्यो यज्ञ विवाह विता सर्ववाशा सर्वचारी सुराच मावाशबो मता हेमो हेम करो यज्ञा सर्वधारी धरो तमा आकाशो निर्वृप्या विवासा उर्गा खगा विक्षुष्चा विक्षरु पीचा रोद्रुपा सरुगवान बहुरेतासुवरचस्वी वसुबेगो महाबला मनोबेगो निसाचारा सर्वलोकसुबप्रदा Sarvavasi-treevasi Upadesh karo dhara Muniratma-munirlohkaha Savhaagyashya sahashtravukah Pakshi-cha-paksharupasya Atidipto-nikmishakara Samirodamnaakaro Hyartho-hyarth karo vasahah Vasudevasya-devasya Vama-devasya-vamana sadikah akshu na विष्णु वो मुरत्तब्बयः महासैनो विशासच्चा सश्चिवभागो गवामपदी चक्रहस्तास्तु विस्तंभी मूलस्तंभनः एवचा रितु रितुकरल सालो मधुर मधुकरो वरहा वानस्तपत्त्योवाज्जनो नित्यमास्त्रम पूजतः ब्रह्मचारी लोकचारी सर्वचारी सुचारवितम् ईशानां सर्व ईश्वा कालों निषाचरीहं द्रका निमित निमित्तस्तो निमित्तन्चा नर्देन करो हरा नंदी स्वरह सुनंदी चा नंदनो विश्व मर्दन भगवार नियंताचा कालो लोक पितामह चतुर मुखो महालिंगा चार लिंगस्तधेहि वचा लिंगाश्चा सुरदाश्चा काला द्यक्षो युगावह वीज द्यक्षो वीज कल्पश्य दमनो ह जगदीश्वर दंबो दंभ करो दातां वंशो वंश करह कली लोक करता पशपति हंकारता हे अदुग दजा अक्षरम परमम ब्रह्मा बलवांग एवचा नित्यो हनीश शुद्धात्मा शुद्धो मानो गतिर हवी प्रसादस्तु वलो दर्पणो हव्य इंद्रजित वेदकारह सूत्रकारो विद्वानस्य परमर्दन Maha Megh Nivasicha, Maha Ghoro Vashikaraha, Agni Jalo Maha Jwala, Paramat Jwalo ro rovi. Vishnavaa sankaroo nityo vrsnitidhumra locha nam. Nirasthaanguluktasya, Sohano narvikraha, Swastiswastisubhavasya, Bhogi bhogkaro laghu. O Tangasya Maha Maha Garba pratapavan, Krishna varana suvarnasya, Indriya sarvavarne kah. महापादो महाहस्तो महाकायो महायसा महामुर्दो महामात्रो महामित्रो नगालय महास्कंदो महाकर्णो महोचष्ट महाहनु महानासो महाकंटो महाग्रीवसंशानव महावलो महातेज यंतरात्मा मृगालय लम्बितोष्टा निष्टस्य महामायापयुनधि Mahadanto, Mahadrashto, Mahajivu, Mahamukha, Mahanako, Maharoma, Mahakeshu, Mahajata, Asapatna, Prasadasya, Pratayogi, De Sadaka, Prasaveda, Nosya, Adikasya, Mahamuni, Bresako, Bresaketusya, Analobayu, Vahana, Mandali, Miruvasasya, Deva, Vahana, Evacha, Atharvasisa, Samasya, Rikustha, यजु पाद भजोगुइहा प्रजाकोशस्ततही वचा अमोग आर्था प्रसादस्य अंतर भाव्य सुदर्शना उपहारा प्रिया सर्वा कन कहा कानचनस्तथा नाभिर नंद में पुष्करास्तस्तस्तता सर्वशास्त्रोधना शासो यज्ज्वायज्वासमाहिता नवो नीला कवि मकरह काल पूजता सगनो गणकाशस्त्य भूत वश्म भाई वश्म गोप्ता वश्म भूतन अगुणणा आम गस्य बिलोपस्य महात्मा सरम पूजितः आगमस्य शुक्ल स्त्री संपन्न सुचिष्ट निवेशिता आश्रमस्थ कपोतस्तो विश्वकर्मा पति विराट विशाल शाखाष्ट ओष्टो हेमजुमाल सुनिश्चित कपिलः कलशास्तुला अयोध्यास्य इवरोमसा गंधर्वो हि अधिस्थार्यो PASTO DHA DEVA HAYARTIKARI Sovandava. VANDHAV MAHAKOPA urdarita jalishaya UGRO VANS KARO VANSO VANS VADHI HANINDITA MAYAVI SHUJDHO HINILO VALA VANDANO VANDKARTAACHA SHUVANDA VIMOCHANA RAKSH SADNIO HEMAKAMASH DHANSHTU MAHAYUDHA LAMBITO LAMBITO SHTASHYA LAMBO HASTO VARAPHRADA बहु स्तनन्ताः सर्वां शङ्करो स्थाप्य कोपनः अमृ SEO महाघोरो विश्व देवां सुरारिह अहर बुद्ध्यो नृत्यस्य चेकितानो हे हली तथा अजय कपाश्य कापाली समकुमारो महागिरि धनवन्तरा धूमकेतु सूर्यो वैष्णवस्थ तथा धाता विष्णुस्य सक्रस्य मित्रस्तुstad अरोद्रवा पर्वतो वायुः आर्यम सवितः